शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई है प्रेम से श्रवण होता है श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है इसलिए जो समझदार है उसे सदा शुभ का, शंभु का ही भजन करना चाहिए जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शम्भु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है उनके शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है ब्राह्मणों इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए मुनीश्वरों तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया इसे तुम्हें पूर्वक गुप्त रखना चाहिए बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो ऋषि बोले व्यास शिष्य आपको नमस्कार है आप धन्य हैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान प्राकर बहुत संतुष्ट हुए हैं सूर्य जी ने कहाजो जो नास्तिक हो श्रद्धाहीन हो और शठ हो जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो उसे इस तत्व का उपदेश नहीं देना चाहिए व्यास जी ने इतिहास पुराणों वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की पांच आवृत्तियाँ करनी चाहिए ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि यह व्यास जी का वचन है जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददाय तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है जो कोटिरुद्र संहिता के नाम से विख्यात है जो पुरुष एकाग्र चित्त हो भक्तिभाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा कोटिुद्रसिंहता संपूर्ण